पत्रावली एक सौ श्री अनागरिक धर्मपाल को लिखे संयुक्त राज अमेरिका अठारह सौ चौरह में प्रिय धर्मपाल तुम्हारे कलकत्ते का पता मुझे याद नहीं इसलिए मठ के पते पर ही यह पत्र लिख रहा हूँ कलकत्ते में दिए गए तुम्हारे भाषण तथा उसके आश्चर्यजनक प्रभाव का पूर्ण विवरण मैंने सुना यहाँ के एक अवकाश प्राप्त मिशनरी ने मुझे भाई संबोधित कर एक पत्र लिखा इसके बाद शीघ्र ही मेरा संक्षिप्त उत्तर छपवा कर एक हलचल मचाने की कोशिश की तुम्हें यह विदित ही है कि यहाँ के लोग ऐसे व्यक्तियों के बारे में कैसी धारणा रखते हैं इसके अलावा उन्हीं मिशनरी ने गुप्त रूप से मेरे अनेक बंधुओं के पास जाकर यह प्रयत्न किया जिससे वे लोग मुझे सहायता न करें किंतु इसके प्रत्युत्तर में उन्हें सब जगह तिरस्कार ही मिला इस आदमी के ऐसे व्यवहार से मैं स्तंभित हूँ एक धर्म प्रचारक और उस पर से ऐसा कपट व्यवहार खेत की बात है कि सभी देशों में सभी धर्मों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है पिछले जाड़े में मैंने इस देश में बहुत भ्रमण किया यद्यपि वह ऋतु कष्टदायक थी मैं समझता था कि जाड़े में कष्ट होगा पर फिलहाल ऐसा न हो पाया स्वाधीन धर्म समिति प्री रिलीजियस सोसाइटी के सभापति कर्नल नेगेंसन को तुम जानते ही हो वे दिलचस्पी के साथ तुम्हारी खोज खबर लेते रहते हैं कुछ दिन पूर्व ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के डॉक्टर कारपेंटर के साथ भेंट हुई थी पुलिमाथ में बौद्ध धर्म के नीति तत्व पर उनका भाषण हुआ उनका भाषण बौद्ध धर्म के प्रति सहानुभूतिपूर्ण तथा पांडित्यपूर्ण था उन्होंने तुम्हारे एवं तुम्हारी पत्रिका के बारे में पूछताछ की मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे महान कार्य में सफलता प्राप्त होगी जो बहु जो प्रभु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अवतरित हुए थे उनके तुम सुयोग्य दास हो कब तक मैं यहाँ से लौटूंगा ठीक नहीं तुम लोगों के थियोसॉफिकल सोसाइटी के श्री जॉर्ज एवं अन्य सदस्यों से मेरा परिचय हो गया है वे सभी लोग सज्जन एवं सरल स्वभाव के हैं तथा इनमें से अधिकांश लोग सुशिक्षित हैं श्री बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति है थियोसाफी के प्रचार हेतु तो उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है अमेरिकावासी उन लोगों ने प्रचार से काफ़ी प्रभावित हुए हैं किंतु तो कट्टर ईसाइयों को यह पसंद नहीं है यह तो उन्हीं की भूल है छः करोड़ तीस लाख लोगों में सिर्फ एक करोड़ नब्बे लाख लोगों लोग ही ईसाई धर्म की किसी न किसी शाखा के अंतर्गत हैं बाकी लोगों में ईसाई धर्म भाव जागृत करने में असमर्थ हैं जो लोग धार्मिक नहीं हैं उन्हें यदि थियोसाफिस्ट किसी प्रकार का धर्म भाव जागृत करने में समर्थ हैं तो कट्टर ईसाइयों को इसमें कोई आपत्ति तो समझ में नहीं आता किंतु कट्टर ईसाई धर्म इस देश से तीव्र गति से उठा जा रहा है जिस ईसाई धर्म का भारत में उपदेश होता है वह उस ईसाई धर्म से जो यहाँ देखने में आता है सर्वथा भिन्न है धर्मपाल तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस देश में एपिस्कोपल एवं गिरजों के पादरियों में मेरे भी मित्र हैं जो अपने धर्म में उतने ही उदार और निष्कपट हैं जितने कि तुम अपने धर्म में सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति सर्वत्र उदार होते हैं उसका प्रेम उन्हें विवश कर देता है जिनका धर्म व्यापार होता है वे संसार की स्पर्धा उसकी लड़ाकू और स्वार्थी चाल को धर्म में लाने के कारण संकीर्ण और धूर्त होने पर विवश हो जाते हैं तुम्हारा चिर प्रेमाबद्ध विवेकानंद